काहे होत अधीर नंबर नाइन चल हू सखी वाही जहाँ दिवस दिवसनर जनी पाप पुण्य नहीं चांद सूर ज नहीं नही ना ही साजन नहीं सजनी चलो सखी वाहिदेश धरती आग पवन नहीं पानी नहीं सोते नहीं जागनी लोका द जंगल नहीं बसती नहीं संग्रह नहीं त्यागनी पलटू दास गुरु नहीं चेला एक राम रम रामि चलू सखी वही देस जहाँ विवसन रजनी चित मुसनायब मोसे बोली न जाई मोसे बोली न जाई देहरी लागे पर्वत मोको आंगन भया है विदेश चित्त मुरा आल पलकायु धारत युग सम बीते विसरी गया संदेश विष के मुँह स्थिति मानी लाग बिल में सापू समणा जरी गया छाछ भया धीवानीर मोड़ आपुई से चुपियाणा चित्त मुरा अलसान अब ना चले जोर कछु मेरा अनके हाथ बिकानी लोन की डारी परी जाला भीतर गली के हो गई पानी चित मूरा अलसाना सात महल के ऊपर शबुद में सुरती समाई पलटू दास कहो मैं कैसे जोगूँगे गुड़ खाए चित मुसाना मुरा चित मुरासान चक ज्ञाननिका ज्ञानी जो कारिख काटिका बिनु पुंजिको साहु कहावै कोडी घर में नाही जो जो करके लाडू खावे का स्वाद ते ही माही ज्यो सुवान कुछ देख के भुके किसने तो कर छुपाई वा की भूख सुने जो भूक सो अहम कहवाई बातन न से नहीं होय राजा नहीं बातन गढ़ टूटे मुलुक में तब अमल होगा तीर तुपक जब छुटे बातन से पकवान बनावे पेट भर नही कोई पलटूदास करे सोई कहना कहे से ती त्या होई नीर बहाने को मन चाहे काहे पतझड़ भाए मन एक सागर था न जिसकी ध्यान लगाए डुबकी चुनचुन सच्चे मोती लाए ननन राह गमाए काहे पतझड़ भाए नीर बहाने को मन चाहे प्रेम ज्योत का सुंदर धोखा कोमल फूल समान कांटा चुभ लहू बहाए, यही प्रीति का दान पल पल मन में आग लगाए क्षण क्षण जी भर आये काहे पतझड़ भाए नीर बहाने को मन चाहे चंद्रमा के गोरे मुख पर काली बदरी डोले जागे दुख और बने चकोरी खाए पवन झकोरे बदले रूप हजारों विरा क्या क्या छवि दिखलाए काहे पतझड़ भाए नीर बहाने को मन चाहे वह घड़ी धन्य है जब व्यक्ति को फूलों में भी कांटे दिखाई पड़ने शुरू हो जाते जब वसंत में भी पतझड़ का आभास मिलता है और जब जीवन में भी मृत्यु की छाया की स्पष्ट प्रतीति होने लगती जिसने फूल ही देखे वो भटका जिसने फूलों में छिपे कांटे भी देख लिए वह पहुंचा जो वसंत में रम गया और पतझड़ को भुला बैठा वह आज नहीं कल रोएगा बहुत रोएगा पछताएगा बहुत पछताएगा लेकिन जिसने वसंत में भी पतझड़ को याद रखा वह दुख के पार हो जाता है दुख से अतिक्रमण कर जाता है जीवन में द्वंद्व है सुख का दुख का जन्म का मृत्यु का कांटों का फूलों का वसंतों का पतझड़ों का इस द्वंद्व में हम एक को पकड़ते हैं और दूसरे से बचना चाहते हैं यही हमारी व्यथा है यही हमारी पीड़ा है जिसे हम पकड़ना चाहते हैं पकड़ में नहीं आता छूट छूट जाता है और जिससे हम बचना चाहते हैं बच नहीं पाते उसकी पकड़ में आ जाते हैं लेकिन जिम्मेवार किसी और की नहीं हम स्वयं ही जुम्मेवार हैं क्योंकि जो हमें विपरीत दिखाई पड़ता है वह केवल विपरीत दिखाई ही पड़ता है है नहीं कांटे और फूल सा एक ही सिक्के के दो पहलू और जीवन और मृत्यु भी एक ही सिक्के के दो पहलू है तुम एक पहलू को बचाना चाहो और दूसरे को छोड़ना चाहो यह कैसे होगा असंभव नहीं होता है नहीं हो सकता है असंभव करने चलोगे तो पीड़ा पाओगे और यही पीड़ा जन्मों जन्मों-जन्मों से हम पा रहे हैं। इसलिए कहता हूं वह घड़ी धन्य है जब तुम्हें जीवन का द्वंद दिखाई पड़ जाए और यह भी दिखाई पड़ जाए कि यह द्वंद्व एक बड़ा है जैसे ही ये बात दिखाई पड़ जाएगी तुम द्वंद्व से ऊपर उठने लगे अतीत होने लगे तुम दृष्टा हो जाओगे फिर न जीवन न मृत्यु दोनों के साक्षी न दिन न रात दोनों के साक्षी न वसंत न पतझड़ दोनों के साक्षी न प्रेम न घृणा दोनों के साक्षी और जो व्यक्ति हर द्वंद्व का साक्षी है वह समाधिस्थ है, वह निर्वाण को उपलब्ध है आज के सूत्र इसी द्वंद्वातीत अवस्था की तरफ इशारे मील के पत्थर समझोगे उनके इशारों को तो मंजिल बहुत दूर नहीं पलटू कहते हैं चलो सखी वही देश जहवा दिवस न रचनी मित्र उस देश चलें जहां न दिन होता है न रात पाप पुण्य नहीं चांद सूरज नहीं नहीं सजन नहीं सजनी मित्र चलें उस देश जहां पाप पुण्य का द्वंद नहीं चांद सूरज का द्वैत नहीं सजन सजनी का भेद नहीं अभेद में चलें निर्द्वंद में उठे धरती आग पवन नहीं पानी नहीं सोते नहीं जगनी उस देश को तलाशें क्योंकि वही हमारा स्वदेश है उस घर को खोजें जहां न जागना होता है न सोना क्योंकि वही हमारा असली घर है उसे पा लिया तो अमृत को पा लिया उससे चूके तो जहर में ही डुबकी खाते रहे और जन्मों जन्मों से हम चूक रहे कितना ही घर बनाओ यहां गिर गिर जाता है यहां बनाए सभी घर ताश के पत्तों के घर सिद्ध होते कितने ही मजबूत बनाओ पत्थरों से बनाए हुए महल भी अंततः रेत ही सिद्ध होते क्योंकि पत्थर भी रेत के अतिरिक्त तो और कुछ नहीं रेत के कणों का ही जोड़ है जो आज जुड़ा है कल बिखर जाएगा यहां कितना ही भरोसा रखो सब भरोसे आत्मवंशनाएं यहां कितनी ही कामनाओं के घोड़े दौड़ाओ सब सपनों की दौड़ है कितनी ही नावें चलाओ सब कागज की नावें हैं और कितना ही मन फूला फूला लगे सब पानी के बबूले अब टूटे तब टूटे देर अबेर लेकिन सब बबूले टूट जाएंगे फूट जाएंगे हाथ यहां कुछ भी नहीं लगता है खाली हाथ हम आते और खाली हाथ हम जाते कुछ गवा के भला जाते हो कमा के तो कुछ भी नहीं जाते बच्चा पैदा होता है तो बंद मुट्ठी आता है जाता है आदमी तो खुला हाथ जाता है कम से कम भ्रम तो था बंद मुट्ठी का कहते हैं बंधी मुट्ठी लाख की खुली तो खाक की ठीक ही कहते हैं कम से कम बच्चा भ्रम तो लेके आता है लेकिन वे सारे भ्रम जीवन तोड़ देता है अभागे हैं वे लोग जो जीवन से पाठ नहीं लेते जो जीवन की सुनते ही नहीं जीवन तोड़ता है तुम्हारे भ्रमों को तुम नए नए निर्मित करते हो जीवन धूल धूसरित करता है तुम्हारे सपनों को तुम नए नए निर्मित करते हो मरते क्षण तक भी तुम सपनों में ही लगे रहते हो उन्हीं का विस्तार उसी प्रपंच में और इसीलिए खुद का घर जो मिल सकता था जो दूर भी न था जो तुम्हारे भीतर ही छिपा था जो तुम्हारे प्राणों के प्राण में था जो तुम्हारी अंतरात्मा था उससे वंचित रह जाते हो चलो सखी वही देश उस देश चले और ये देश कहीं दूर नहीं ये देश कहीं परदेश में नहीं ये देश कहीं आकाशों में नहीं पातालों में नहीं ये देश तुम्हारे ही भीतर है चलो सखी वही देश जह दिवस न रजनी पाप पुण्य नहीं चांद सूरज नहीं नहीं सजन नहीं सजनी धरती आग पवन नहीं पानी नहीं सूत नहीं जगनी लोक वेद जंगल नहीं बस्ती नहीं संग्रह नहीं त्यग्नि न वह त्याग है न संग्रह है न वहां लोक है समाज है न वेद है शास्त्र है नहीं जंगल है नहीं बस्ती है दास गुरु नहीं चेला एक राम रम, रम रमनी वहां सब खो जाते हैं गुरु चेले का अंतिम भेद भी खो जाता है और सब भेद तो खो ही जाते हैं पति के पत्नी के भाई के बहन के मित्र के शत्रु के जो अंतिम भेद है प्यारे से प्यारा भेद है गुरु शिष्य का भेद भी वहां खो जाता है वहां तो बचता है एक अब एक को क्या नाम दें एक तो अनाम ही होगा दो हो तो नाम हो सकते एक राम रम रमनी बस एक राम बच रहता है यहां राम से अर्थ दशरथ पुत्र राम से नहीं यहां राम से अर्थ है तुम्हारे प्राणों में बसे हुए साक्षी ब्रह्म से जहां एक राम ही रह जाता है न कोई भक्त न कोई भगवान न कोई दृश्य न कोई दृष्टा जहां एक शुद्ध साक्षी भाव रह जाता दर्पण मात्र जिसमें कुछ झलकता भी नहीं इतना द्वंद्व भी नहीं इस अवस्था को योग ने समाधि कहा है निर्विकल्प समाधि महावीर ने शुक्ल ध्यान की अवस्था कहा है इतना शुद्ध इतना पवित्र इतना पावन इसलिए शुक्ल शुभ्र शुभ्रतम इसे बुद्ध ने निर्वाण कहा है जहां अहंकार का दिया बुझ गया क्योंकि अहंकार के दिए के लिए द्वंद चाहिए तुम जब बिल्कुल अकेले रह जाते हो तो तुम्हें जो अड़चन होती है शायद तुमने सोचा भी ना होगा क्यों होती अकेले में तुम इतने बेचैन क्यों हो जाते हुआ? अगर 10 पांच दिन अकेला रहना पड़े तो इतने घबरा क्यों जाते हो मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि तीन सप्ताह अगर व्यक्ति को बिल्कुल एकांत एक में रहना पड़े तो पागल हो जाए क्यों सीधा सा कारण सोचा नहीं होगा प्रयोग नहीं किया होगा ख्याल में नहीं आया होगा तुम्हारे अहंकार के जीवित रहने के लिए दूसरे की जरूरत है अगर दूसरा मौजूद हो तो अहंकार जीता है तू हो तो मैं जीता है बिना तू के मैं का कोई अस्तित्व नहीं बचता जहां तू ही नहीं है वहां मैं भी नहीं और जहां मैं नहीं है वहां घबराहट लगे कि डूबने लगे डूबने लगे अतल गहराइयों में कोई पार मिल सकेगा इस अतल गहराई का भरोसा नहीं आता हाथ से छूटने लगे सब सहारे अब तक अहंकार में जिए हो मैं हूं लेकिन जहां तू गया वहां मैं भी गया फिर जो शेष रह जाता है एक राम रम रमनी इसलिए तो हम भीड़ तलाशते इसलिए धर्म के नाम पर भी भीड़ में ही सम्मिलित हो जाते हिंदू की भीड़ मुसलमान की भीड़ ईसाई की भीड़ जैन की भीड़ भीड़ की तलाश करते महावीर ने ज्ञान पाया एकांत में बुद्ध ने ज्ञान पाया एकांत में जीसस ने ज्ञान पाया एकांत में लेकिन हम भीड़ तलाशते हमें अकेलापन काटता है जितनी बड़ी भीड़ हो उतना हमें आश्वासन मालूम पड़ता है भीड़ की तलाश राजनीति और एकांत की तलाश धर्म राजनेता को भीड़ चाहिए बिना भीड़ के उसके प्राण निकलने लगते एक भूतपूर्व एमएलए बस स्टॉप पर खड़ा हुआ आकर और थोड़ी देर बाद गिर पड़ा गस खाकर उसकी चेतना उड़ गई और उसके आसपास अच्छी खासी भीड़ जुड़ गई एक आदमी ने लोगों से अनुरोध किया कि आप ये भीड़ हटा लीजिए बेचारे को हवा आने दीजिए तब मैंने कहा नहीं ये भीड़ रहने दीजिए आपको शायद मालूम नहीं कि यह बेहोश पड़ा व्यक्ति एक हारा हुआ विधायक हाल फिलहाल ये भीड़ इसके लिए लाभदायक है आप भीड़ हटाने की नादानी क्यों कर रहे हैं अरे भीड़ ने सांस छोड़ दिया था इसलिए तो ये दौड़े पड़ रहे आदमी भीड़ में जीता है राजनेता ही नहीं सभी भीड़ की तलाश करते परिवार हम बसाते हैं किस लिए अकेलापन ना अनुभव हो विवाह करते हैं बच्चे पैदा करते हैं अकेलापन अनुभव ना हो संग साथ रहे सबसे बड़ा डर अकेले होने का डर है कि कहीं मैं अकेला ना पड़ जाऊं इसके लिए हम कितने आयोजन करते हैं अगर हम जीवन को छान कर देखें तो हमारे सारे आयोजन एक बात के कि किसी तरह मुझे ये याद ना आए कि मैं नहीं हूं और बुद्ध कहते हैं कि जो जान ले मैं नहीं हूं उसने पा लिया सब उसे मिल गया वह देश जहां न तू है न मैं क्योंकि हम भीड़ पर निर्भर होते हैं इसलिए भीड़ से डरते भी भीड़ से भयभीत भी रहते भीड़ हमसे जो करवाए हम करते भीड़ की आज्ञा माननी पड़ती भीड़ जो चरित्र दे दे उसे थोप लेना पड़ता है चाहे अंतरात्मा गवाही दे या ना दे। भीड़ को खुश रखना होता है क्योंकि बिना भीड़ के हम मुश्किल में पड़ जाते हैं। इसलिए भीड़ अगर युद्ध को जा रही हो तो हम भी चले युद्ध को अगर भीड़ मंदिर को जला रही हो तो हम भी जलाते मंदिर को अगर भीड़ मस्जिद को गिराती हो तो हम मस्जिद गिराते हैं अगर भीड़ हत्याएं करती हो तो हम हत्याएं करते हिंदू मुस्लिम दंगे सिर्फ भीड़ों के कारण है कुछ लोग एक भीड़ के हिस्से बन गए कुछ लोग दूसरी भीड़ के हिस्से बन गए इस दुनिया से हिंदू मुस्लिमों के दंगे ईसाइयों मुसलमानों के दंगे नहीं मिटेंगे तब तक जब तक आदमी अकेला होने की सामर्थ्य नहीं जुटा जब तक भीड़ है तब तक दंगे रहेंगे क्योंकि भीड़ को भी बचने के लिए दंगों की जरूरत है जैसे तुम्हें बचने के लिए भीड़ की जरूरत है भीड़ को बचने के लिए दंगों की जरूरत है अडोल्फ हिटलर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि अगर तुम्हारे देश का कोई शत्रु न हो तो झूठा शत्रु पैदा रखो लेकिन बनाए रखो जब तक शत्रु है तब तक देश इकट्ठा रहता है मजबूत रहता है जैसे ही शत्रु न हुआ वैसे ही देश ढीला पड़ जाता सुस्त हो जाता अगर सच्चा शत्रु हो तो सौभाग्य अगर सच्चा शत्रु ना हो तो झूठी ही अफवाहें उड़ाए रखो डराए रखो लोगों को इस्लाम खतरे में तो मुसलमान इकट्ठा रहता है हिंदू धर्म खतरे में हिंदू राष्ट्र खतरे में तो लोग चले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में चडियां पहन के कवायद करने खतरा पैदा रखो खतरे को जगाए रखो जब तक खतरा है तब तक तुम इकट्ठे हो जैसे ही खतरा गया कि तुम बिखरे तुम देखते हो देश में इस देश में अभी तीस साल पहले अंग्रेजों का राज था तो सारा देश इकट्ठा था क्योंकि दुश्मन एक था उससे लड़ना था उससे लड़ना था तो लोग इकट्ठे थे कोई झगड़ा ना था गुजराती और मराठी का हिंदी बोलने वाले का और तमिल बोलने वाले का कोई झगड़ा न था सारा देश इकट्ठा था अंग्रेज उस इकट्ठेपन से डरा हुआ था इसलिए उसने एक झगड़ा खड़ा करवा दिया था हिंदू मुसलमानों का हिंदुओं को अंग्रेज भड़काते रहे कि तुम्हारा धर्म खतरे में और मुसलमानों को भड़काते रहे कि तुम्हारा धर्म खतरे में इस झगड़े में उलझाए रखे इस झगड़े में उन्होंने इस देश को दो हिस्सों में तोड़वा दिया हिंदू मुसलमान लड़ते रहे लोग सोचते थे कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान बढ़ जाएंगे तो फिर दंगा फसाद खत्म हो जाएगा मगर नहीं खत्म हुआ हिंदू मुसलमान अगर बट गए तो क्या होता है तो अब और छोटी छोटी चीजों पर झगड़े शुरू हो गए तो उत्तर भारत का और दक्षिण भारत का झगड़ा तुम अगर रावण की प्रतिमा जलाते हो तो दक्षिण में राम की प्रतिमा जलाई जाएगी क्योंकि राम उत्तर के थे उत्तर छाती पर चढ़ा हुआ है दक्षिण को उत्तर से होना है उत्तर दक्षिण का झगड़ा होगा यह कभी सोचा भी ना था और छोटी छोटी बातों के झगड़े नर्मदा का जल किसका है मध्य प्रदेश का कि गुजरात का एक छोटी मोटी तहसील जिला किसका है कर्नाटक का कि महाराष्ट्र का छोरेबाजी होगी बंबई किसकी गुजरातियों की कि महाराष्ट्र की छोरेबाजी हो जाएगी आदमी भीड़ में रहता है तो उसे लगता है मैं हूं और भीड़ दूसरी भीड़ों से लड़ती रहती है तो उसे लगता है कि मैं हूं अगर कोई लड़ने को ना बचे भीड़ बिखर जाए तुम्हें मित्रता नहीं बांधती तुम्हें शत्रुता बांधती तुम्हें प्रेम नहीं बांधता तुम्हें घृणा बांधती इसलिए तुमने देखा अगर पाकिस्तान से झगड़ा हो रहा हो तो भारतीयों के आपसी झगड़े एकदम शांत हो जाते अभी पाकिस्तान से पहले निपटें, फिर ये आपसी झगड़े तो पीछे काम में आ जाएंगे जब कोई और झगड़ा ना रहेगा तब इन झगड़ों में समय बिता लेंगे चीन का हमला हो जाए तो तुम एकदम इकट्ठे एक हो जाते हो फिर तुम अपने झगड़े भूल जाते हो और नहीं तो छोटे छोटे झगड़े खड़े हो जाते सिखिस्तान चाहिए बंगालियों को अखंड बंगाल चाहिए भीड़ जिंदा नहीं रह सकती बिना भीड़ों से टकराए ये तुम्हारे राष्ट्र भारत पाकिस्तान चीन जापान और क्या है सिवाय भीड़ों के नाम और इनके बचने का राज क्या है इनके बचने का राज वही है अगर मूल सूत्र से समझो तुम नहीं बचोगे अगर अकेले रह जाओ भीड़ नहीं बचेगी अगर और भीड़ ना रह जाए हम द्वंद में जीते न केवल जीते हैं बल्कि द्वंद को पोषण करते फिर जिस भीड़ के आधार पर तुम जीतते हो स्वभावतः उससे डरना होगा अगर वो कहे कि ऐसा भोजन करो तो वैसा भोजन करना होगा वो कहे इस ढंग से उठो इस ढंग से बैठो तो इस ढंग से उठना होगा इस ढंग से बैठना होगा क्योंकि भीड़ बर्दाश्त नहीं करती बगावतियों को विद्रोहियों को क्योंकि विद्रोही भीड़ के लिए खतरा है भीड़ को तोड़ देंगे भीड़ को खंड खंड कर देंगे भीड़ चाहती है आज्ञाकारी व्यक्ति आज्ञा का उल्लंघन भीड़ की दृष्टि में सबसे बड़ा पाप है तो तुम डरते हो और जब तक तुम एकांत एक में जीना पाओगे जब तक तुम अपने भीतर के एकांत एक में डूब न पाओगे जब तक तुम ध्यान में रस रसमग्न न हो पाओगे तब तक भीड़ तुम्हारी मालिक रहेगी तुम गुलाम रहोगे बीमार नेताजी से डॉक्टर ने पूछा क्या पार्टियों में बहुत आते जाते आपका पेट खराब है हाजमा बिगड़ा हुआ है हां मैं पार्टियों में बहुत आता जाता हूं नेताजी ने कहा पहले मैं जनसंघी था फिर समाजवादी फिर साम्यवादी फिर स्वतंत्र पार्टी में फिर जनता पार्टी में वहां से स्वर्ण कांग्रेस में आया और आजकल का इंदिरा कांग्रेस में क्योंकि अब आसार उसी के नजर आते नेता पार्टी का मतलब भी एक ही जानता है हाजमा भी खराब हो तो भी उसकी अपनी बंधी भाषा है भीड़ से डरोगे वेद से भी डरोगे वेद प्रतीक है मुसलमान हो तो कुरान समझ ले और ईसाई हो तो बाइबल समझ ले और बौद्ध हो तो धम्मपद समझ ले तुमने जिस किताब को मान रखा हो वही वेद है तुम जिस किताब को मान के चल रहे हो वही वेद है लोक वेद अगर तुम भीड़ से डरोगे तो भीड़ की किताब को भी मान के चलना पड़ेगा और भीड़ की किताबों ने क्या क्या पाप तुमसे नहीं करवा लिए मनुस्मृति ने क्या क्या पाप नहीं करवा लिए लेकिन अगर हिंदू हो तो मनुस्मृति मान के चलना ही पड़ेगा क्योंकि हिंदुओं की भीड़ को बांधकर कौन रखेगा कोई किताब चाहिए कोई नियम चाहिए कोई व्यवस्था चाहिए वो कौन देगा इसलिए किताबें इतनी मूल्यवान हो गई अपनी बुद्धि मूल्यहीन हो गई पराई बुद्धियां मूल्यवान हो गई मनु महाराज को मरे पांच हजार वर्ष हो गए लेकिन उनसे छुटकारा नहीं होता अब भी जब तुम कभी किसी हरिजन को जलाते हो तो उसमें मनु महाराज की किताब का हाथ होता है तुम्हें शायद ज्ञात हो या न हो लेकिन मनुस्मृति ने ब्राह्मण शूद्र वैश्य छत्री की अखंड धारा चलाई भेद बिल्कुल सुनिश्चित कर दिए इतने सुनिश्चित कि जिनको तुम महापुरुष कहते हो वे भी महापुरुष नहीं मालूम होते स्वयं राम ने एक शूद्र के कानों में गरम सीसा पिघलवा के भरवा दिया था क्योंकि उसने वेद को सुनने की हिम्मत की थी सुनने की हिम्मत क्योंकि वेद वर्जित है शूद्र के लिए और राम को तुम मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हो शायद इसीलिए कहते हो क्योंकि तुम्हारी मर्यादा से बाहर नहीं गए तुम्हारी मर्यादा यही थी कि शूद्र वेद को ना सुने पढ़ना तो दूर सुने भी नहीं और एक शूद्र ने वेद को सुन लिया उसके कानों में सीसा पिघलवा के भरवा दिया मर ही गया होगा बेचारा और अगर राम ऐसे कृत्य कर सकते हैं तो फिर छोटे मोटे राम जो करते हैं गांव गांव में वह सब मर्यादा है ये छोटे मर्यादा पुरुषोत्तम तुम्हारे महापुरुष भी तुम्हारी माने तो महापुरुष तुम्हारी न माने तो महापुरुष नहीं ये चमत्कार है कि छोटे छोटे लोग भी अपने महापुरुषों को अपने पीछे चलवाते इस जगत का नियम है कि नेता को नेता होना हो तो अनुयायियों के पीछे चलना पड़ता यह बड़ा उल्टा नियम है असली नेता वही है समझदार नेता वही है जो देख ले कि भीड़ कहां जा रही और सदा भीड़ को देख के हमेशा भीड़ के आगे हो जाए पीछे से तो भीड़ के पीछे होता है वस्तुता तो भीड़ के पीछे होता है देख लेता है भीड़ कहां जा रही अगर बाएं मुड़ती भीड़ तो होशियार नेता बाएं मुड़ जाता है दाएं मुड़ती है भीड़ तो होशियार नेता दाएं मुड़ जाता है नेता तो ऐसे है जैसे हवा का रुख बताने वाला पंखा होता है जो हवा का रुख बताता रहता है बाएं दाएं कहां हवा बह रही पंखी उसी तरफ उड़ने लगती तुम्हारे महापुरुष भी बिल्कुल थोथे नहीं तो तुम उन्हें महापुरुष मानोगे भी नहीं तुम उन्हें पत्थर मारोगे गालियां दोगे तुम उन्हें जिंदा जला दोगे और तुमने वही किया असली महापुरुषों के साथ तुमने वही किया है राम को तो मर्यादा पुरुषोत्तम कहा है लेकिन महावीर का उल्लेख भी नहीं किया हिंदू शास्त्रों में महावीर का कोई उल्लेख नहीं क्यों क्योंकि इसने वेद की मर्यादा नहीं मानी इसने मनुस्मृति की मर्यादा नहीं मानी इसने चार वर्णों का नियम नहीं माना और न ही चार आश्रमों का नियम माना और इतना ही नहीं यह व्यक्ति वस्त्र छोड़कर नग्न खड़ा हो गया इसने सब मर्यादाएं तोड़ दी ये बगावती है इस बगावती को स्वीकार नहीं किया जा सकता है इसलिए महावीर को पत्थर मारे गए गांव गांव से खदेड़ा गया कानों में सींचे ठोंक दिए गए भयानक खूंखार कुत्ते महावीर के पीछे छोड़े गए महावीर को जितना सताया जा सकता था सताया गया वही तुमने बुद्ध के साथ किया चट्टाने की सरकाई पहाड़ों से कि बुद्ध नीचे ध्यान कर रहे हैं उनके ऊपर चट्टान गिर जाए कहानियां कहती हैं कि चट्टाने बच के निकल गए बुद्ध को छोड़ दिया उन्होंने ऐसा लगता है कि चट्टानों के पास भी तुमसे ज्यादा समझ पागल हाथी बुद्ध के ऊपर छोड़ा गया लेकिन बुद्ध के चरणों में आकर झुक गया ऐसा मालूम होता है तुम पागल हाथियों से भी ज्यादा पागल हो मीरा को तुमने जहर पिलाया मंसूर के हाथ पैर काट डाले जीसस को सूली पर लटकाया सुकरात को मौत की सजा दी और राम को तुम कहते हो मर्यादा पुरुषोत्तम उनकी मर्यादा क्या है पहली मर्यादा कि बूढ़े बाप की गलत आज्ञा मानी बूढ़े बाप ने बुढ़ापे में विवाह किया है जवान लड़की से उस जवान लड़की को वचन दे दिया है इस बूढ़े बाप की आज्ञा मानी आज्ञाकारी यह उनकी मर्यादा है फिर तथाकथित ऋषियों मुनियों की रक्षा की पंडित पुजारियों की यह उनकी मर्यादा है सूद्र के कान में सीसा पिघलवा के भरवा दिया ताकि फिर दोबारा ऐसी भूल कोई सूद्र न करे यह उनकी मर्यादा है इसलिए राम का गुणगान चल रहा है सदियों से रामलीला चल रही गांव गांव तुलसीदास की चौपाइयां लोगों ने रट ली हैं सोचते हैं इन चौपाइयों को दोहरा के वे धार्मिक हो रहे हैं भीड़ ने राम को इतना सम्मान दिया है उससे साफ है कि राम भीड़ की मान के चलते रहे जैसा भीड़ चाहती थी वैसा ही करते रहे कुशल राजनीतिक रहे होंगे होशियार नेता रहे होंगे और तुम वेदों की मानते हो चाहे वेद कुछ भी कहें कोई किताब शाश्वत नहीं सब किताबें साम एक होती अपने समय के अनुकूल होती अपने समय के लिए जरूरी भी होती उपयोगी भी होती उपादेय भी होती लेकिन कोई किताब शाश्वत नहीं बाइबल में लिखा है कि पृथ्वी चपटी, अब वैज्ञानिकों ने खोज लिया कि पृथ्वी गोल अब मुश्किल खड़ी हो गई वो जो वेद को मान चलता है उसके लिए अड़चन खड़ी हो गई आज से तीन साल पहले इस पृथ्वी पर पैदा हुए बड़े से बड़े वैज्ञानिकों में से एक गलियों को पोप ने बुलवाया अपनी अदालत में माफी मंगवाने को कि माफी मांगो और कहो कि पृथ्वी चपटी है गोल नहीं और सूरज पृथ्वी का चक्कर लगाता है पृथ्वी सूरज का चक्कर नहीं लगाती विज्ञान ने दोनों बातें खोज ली थी गललियो के दोनों बातों के लिए काफी प्रमाण थे गलेलियों के पास कि पृथ्वी गोल है और पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती सूरज नहीं मगर गलेलियो भी बहुत अलमस्त आदमी रहा होगा बूढ़ा था लेकिन बड़ा समझदार रहा होगा उसने कहा कि ठीक आप सबको इससे प्रसन्नता होती कि पृथ्वी चपटी रहे आपकी मौज मैं कह देता हूं पृथ्वी चपटी गोल नहीं और आपको आनंद मिलता है यह बात जान के कि सूरज पृथ्वी का चक्कर लगाए पृथ्वी सूरज का ना लगाए मैं बिल्कुल राजी हूं मुझे क्या अड़चन मेरा क्या बनता बिगड़ता है मैं कह देता हूं कि सूरज ही चक्कर लगाता है पृथ्वी चक्कर नहीं लगाती लेकिन एक बात ध्यान रहे मेरे कहने से कुछ भी नहीं होता पृथ्वी गोल है और गोल ही रहेगी और पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती तो चक्कर लगाएगी गैलीलियो की आज्ञाई का कुछ भी अर्थ नहीं मैं कितना ही चिल्लाऊ मगर मैं कह देता हूं मैं क्षमा मांगे लेता हूं मैं घुटने टेक के देता हूं मैं इस झंझट में नहीं पड़ता मैं इस तरह की क्षुद्र बातों को व्यर्थ का विवाद नहीं बनाना चाहता लेकिन मैं क्या करूं उसने बार बार दोहरा कहा कि मैं क्या करूं उसने पोप को अच्छा लथाड़ा माफी तो मैं मांग रहा हूं मेरी तरफ से मांग सकता हूं पृथ्वी के लिए मैं क्या कर सकता हूं पृथ्वी आप पृथ्वी को अदालत में बुलाइए लेकिन क्या पोप को अर्चन थी अगर विज्ञान ने यह तथ्य खोज लिया है तो इसे स्वीकार करने मार्चन क्या थी एक अर्चन आती और वह अर्चन यह है कि अगर बाइबल की एक बात गलत हो सकती है तो फिर शक पैदा होता है और बातें भी गलत हो सकती इस शक सक से तो बड़ी असुविधा हो जाएगी एक ईंट खिसक जाए बुनियाद की तो और ईंटें भी लोग खिसकाने लगेंगे लोग कहेंगे कि जब तुम्हारे धर्म ग्रंथ में ऐसी बुनियादी भूल है तो क्या पता कि बाकी भी सब भूले हूं तो वो जो विश्वास का एक गढ़ खड़ा कर रखा है वह गिरना शुरू हो जाएगा इसलिए कोई धर्म अपनी धार्मिक किताब में किसी तरह का विचार स्वीकार नहीं करना चाहता जैसा लिखा है बस वैसा उससे इंच भर इधर उधर नहीं होना और कोई धर्म ग्रंथ सदा के लिए उपयोगी नहीं हो सकता अपने समय की प्रति होती है उसमें अपने समय की भाषा होती है अपने समय के नियम प्रतिबिंबित होते हैं और ठीक अपने समय के लिए वो उपयोगी भी रहा है लेकिन उसे सदा के लिए उपयोगी बनाना और सदा के लिए लोगों की छाती पर थोप देना खतरनाक है महंगा सौदा है लेकिन हम खुद ही कर लेते हैं। हम लोगों से डरते हैं और हम शास्त्रों से डरते हैं और ये दोनों भय हमें अपने अंतरतम में नहीं जाने देते स्वयं की प्रज्ञा को निखारो स्वयं की बुद्धि को धार धरो शास्त्र में नहीं स्वयं में छिपा है सत्य और भीड़ में नहीं पाओगे अगर परमात्मा को तो अपने में स्वयं में लोक वेद जंगल नहीं बस्ती नहीं संग्रह नहीं त्यग्नि एक ऐसी भी चैतन्य की दशा है जहां न संग्रह है परिग्रह न त्याग है इस बात को समझना क्योंकि दुनिया में दो तरह के लोग होने चाहिए तीसरे तरह के लोग लेकिन तीसरे तरह के लोग तो कभी कभी होते हैं बहुत विरल दुनिया में दो तरह के लोगों की भीड़ है एक वे जो संग्रह में जीते इकट्ठा किए जाओ भरे जाओ कुछ भी हो कूड़ा करकट -कर -कर, लेकिन भरे जाओ इकट्ठा किए चले जाओ मैं एक मित्र के साथ घूमने निकलता था एक साइकिल का हैंडल पड़ा था रास्ते के किनारे उन्हें संकोच तो बहुत लगा लेकिन मुझसे कहा माफ करिए और उन्होंने तो हैंडल उठा लिया मैंने कहा इस जंग लगे हैंडल का टूटे फूटे हैंडल का क्या करोगे आप देखिए ऐसे मैंने दो चाक भी इकट्ठे कर लिए पैडल भी एक है मेरे पास जरा देखते जाइए बनती बनती बन जाई एक ना एक दिन साइकिल बना के बता दूंगा और जब मैं उनके घर गया तब तो मैं चकित रह गया उन्होंने तो कई तरह की चीजें इकट्ठी कर रखी थी जिन चीजों का कोई उपयोग नहीं रहा वो भी सब इकट्ठी कर रखे थे उनके घर में रहने की जगह नहीं बची थी टूटा फूटा फर्नीचर बर्तन भांडे सब उनके घर में जो भीतर आता वो बाहर जाता ही नहीं जो चीज भीतर आ गई वो इकट्ठी होती चली जाती कोई धन इकट्ठा करता है कोई ज्ञान इकट्ठा करता है कुछ है जो त्याग इकट्ठा करने लगते हैं मगर इकट्ठा करना जारी रहता है ये क्यों ऐसा होता है इकट्ठे करने की इतनी दौड़ क्यों है परिग्रह का इतना पागलपन क्यों हम बहुत खाली मालूम होते हैं आत्मज्ञान के बिना व्यक्ति खाली है ही और खालीपन काटता है इसे किसी तरह भर लो लोग ज्यादा भोजन करके भर लेते मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि लोग ज्यादा भोजन इसलिए कर लेते हैं कि खालीपन लगता है ज्यादा कपड़े इकट्ठे कर लेते क्योंकि खालीपन लगता है कुछ भी इकट्ठा करो इकट्ठा करने का यह जो रोग है यह तुम्हारे भीतर के रिक्तता का सूचक है पश्चिम में बहुत रिक्तता का बोध है इसलिए पश्चिम में इकट्ठा करे जाओ चीजों को और यहां भी चीजें उतनी नहीं है सुविधा उतनी नहीं इकट्ठी करने की इसलिए लोग कूड़ा करकट ही इकट्ठा करते हैं मगर कुछ ना कुछ इकट्ठा करते जाओ इकट्ठा करने में एक तरह की भ्रांति होती है कि हम भरे पूरे भरा पूरा तो आदमी सिर्फ तभी होता है जब राम से भरता है फिर याद दिलानू दशरथ के बेटे राम से मतलब नहीं दशरथ के बेटे राम से तो मुझे कुछ लेना देना ही नहीं राम से मेरा अर्थ है परमात्मा से आत्मा की परम अवस्था से जब आत्मा प्रकाशित होती है जब आत्मा का राज्य उपलब्ध होता है तब तुम लगोगे भरे पूरे अन्यथा खाली लगोगे और कितना ही भरो कितनी ही चीजों से भर लो पद से प्रतिष्ठा से नाम से कुछ भी ना होगा एक अंतरराष्ट्रीय भोज सम्मेलन का आयोजन किया गया था जिसमें दूर दूर देशों से आए हुए महारथी सम्मिलित हुए थे सम्मेलन में सबसे ज्यादा भोजन करने वाले व्यक्ति को सम्मानित किया जाने वाला था तथा उसे अनेक उपहार दिए जाने वाले थे प्रतियोगिता आरंभ हुई और अंततः चंदुलाल ने 200 सौ पूरी रसगुल्ले दो, दो प्लेट दही बड़े 400 सौ कचौड़ियां और 80 गिलास शरबत पीकर अंत तक मैदान में अपने को जमाए रखा निर्णायकों ने घबरा उसे विजी घोषित किया कि कहीं मरमरा न जाए वो तो अभी तत्पर था और वो तो कहता था, था और थोड़ा चल जाने दो रिकॉर्ड ही कायम कर देना मगर निर्णायक घबरा गए उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड कायम हो गया मगर हम पे भी दया करो नहीं तो हम पकड़े जाएंगे अगर तुम मर गए तो पुलिस हमें सताएगी उन्होंने उसे विजय घोषित किया और पुरस्कार लेने के लिए स्टेज पर आमंत्रित किया बाम मुश्किल उठ सका चंदूलाल तुम खुद ही सोच लो कैसे उठा होगा मगर उठ गया अहंकार की तृप्ति जो ना करवाले थोड़ा है मुर्दा उठाते कोई मर जाए उसके कान में अगर जाके कह दो गरीबी कोई वक्त है मरने का अभी चुनाव पास जीतने का मौका और तुम हैरान मत होना अगर वो उठ के बैठ जाए किसी लाल किसी तरह चंदूलाल उठ के खड़ा हो गया स्टेज पर पहुंचा है। पुरस्कार लेने के बाद लोगों को संबोधित करते हुए बोला दोस्तों मैं आज यहां इस प्रतियोगिता में सम्मिलित हुआ हूं कृपया इस बात को मेरी पत्नी तक न पहुंचने दे अन्यथा वह मुझे आज का खाना नहीं देगी और मैं भूखा रह जाऊंगा लोग भरे जाते भरे जाते फिर भी भरता नहीं कुछ फिर भी खाली के खाली रह जाते मुझे एक कहानी बहुत प्रीतिकर है सूफियों की कहानी है एक फकीर ने एक सम्राट के द्वार पर अपना भिक्षा पात्र रखा सुबह सुबह थी और सम्राट अपने बगीचे से घूमकर महल में प्रवेश कर रहा था सम्राट ने कहा क्या चाहते हो फकीर ने कहा क्या का सवाल नहीं एक बात चाहता हूं कि मेरा भिक्षा पात्र खाली ना रहे चाहे कंकड़ पत्थरों से भर दो मगर भर दो रिक्तता काटती है खाली नहीं रहना चाहता मेरा भिक्षा पात्र भर दो सम्राट ने कहा यह भी कोई बहुत बड़ा सवाल इतना छोटा सा भिक्षा पात्र अभी भरवाए देते लेकिन उस फकीर ने फिर कहा कि देखना ख्याल रखना शर्त यह है कि भिक्षा पात्र भरना चाहिए नहीं तो हटूंगा नहीं द्वार से सम्राट ने कहा पागल तूने मुझे समझा क्या कोई भिकमंगा समझा अपने वजीरों को बुला के कहा कि भर दो सोने से इसका भिक्षा पात्र स्वर्ण असर्फियां डाली गई मगर उसका भिक्षा पात्र अद्भुत था डाली गई स्वर्ण असर्फियां आवाज भी ना करें और खो जाएं खनखन की आवाज भी ना हो जैसे किसी अतल गहराई में गिर गई छोटा सा भिक्षा पात्र और जब झांक कर देखो तो उनका पता ही ना चले खजाना खाली होने लगा दोपहर हो गई सारी राजधानी इकट्ठी हो गई खबर आग की तरह फैल गई कि सम्राट ने एक झंझट ले ली बड़े बड़े युद्ध जीता एक फकीर से हारा जा रहा और फकीर अपना भिक्षा पात्र लिए खड़ा है और अपना चमीटा बजा रहा है और वो कहता है कि तब तक नहीं हटूंगा जब शर्त स्वीकार किए तो मेरा भिक्षा पात्र भर दो और राजा के आंसू निकले आ रहे हैं और राजा की कमर टूटी जा रही हीरे ज़वारात भी चले गए सोना चांदी भी चला गया जो कुछ भी था पास सब समाप्त हो गया सांझ होते होते खजाने खाली हो गए वजीरों ने कहा हमारे पास कुछ भी नहीं सम्राट उसके पैरों पर गिर पड़ाओ कहा मुझे क्षमा करो मगर जाने के पहले एक राज बता जाओ तुम्हारे इस भिक्षा पात्र का क्या रहस्य उस फकीर ने का इसका कोई रहस्य नहीं इसे मैंने आदमी की खोपड़ी से बनाया है ना आदमी की खोपड़ी कभी भरती है ना ये भिक्षा पात्र कभी भरता है इसका कोई बड़ा राज नहीं ऐसी मरघट पे ये खोपड़ी मिल गई थी इसको घिस घिस के ठीक ठाक करके मैंने भिक्षा पात्र बना लिया जब मैंने बनाया था भिक्षा पात्र मुझे भी ये राज पता नहीं था वो तो जब मैंने चीजें इसमें रखी और खो गई तब मैं चौंका कि वाह वाहरे आदमी जिंदा में भी चमत्कार मर के भी चमत्कार वही चंदुलाल विश्व प्रतियोगिता फेम एक दिन घबराए हुए डॉक्टर के यहां पहुंचे और बोले डॉक्टर साहब आजकल मुझे भूख नहीं लगती डॉक्टर ने पूछा आज सवेरे से क्या खाया चंदूलाल बोले सवेरे बिस्तर पर वही कोई दस कप चाय पी और चाय के साथ दस पंद्रह प्लेट जलेबियां फिर हाथ मुंह धो के बाजार गया वहां कोई पंद्रह प्लेट समोसे और कोई छह गिलास दूध पिया फिर शहर का एक चक्कर मारा तब तक ग्यारह बज चुके थे और भोजन का समय भी हो चुका था सुगर पहुंचा वहां 20 रोटियां और 10 प्लेट चावल और कोई 10 संतरे खाए और डॉक्टर बीच में ही टोकते बोला तो क्या अब मुझे खाने का इरादा है भरता नहीं मन भरता ही नहीं मन का वह स्वभाव नहीं तो एक तरफ परिग्रह वाले लोग जो इकट्ठा करते चले जाते फिर इकट्ठा करते करते थक जाते हैं बुरी तरह थक जाते हैं थक जाते हैं तो उल्टा करने लगते हैं सोचते हैं परिग्रह से तृप्ति नहीं मिली तो त्याग से मिलेगी पहले धन इकट्ठा करते थे अब धन छोड़ के भागते पहले स्त्रियों के पीछे भागते थे अब स्त्रियां देखेंगे एकदम भागते उनकी तरफ पीट करके भागते जो जो पहले किया था उससे उल्टा करने लगते जैसे कोई आदमी सोचता हो कि शीर्षासन करेंगे तो जीवन रूपांतरित हो जाएगा अगर बुद्धू शीर्षासन करे तो क्या तुम सोचते हो बुद्ध हो जाएगा शीर्षासन करके और बुद्धू मालूम पड़ेगा और महाबुद्ध हो जाएगा कम से कम पैर के बल था थोड़ी बहुत बुद्धि की संभावना थी अब वह भी ना रही लेकिन मनुष्य के जीवन का एक तर्क एक काम करके जब थक जाता है तो तत्क्षण दूसरी अति पर चला जाता है स्वभावता उसे लगता ऐसा करने से नहीं हुआ इससे विपरीत करके देख लू इसलिए भोगी हैं परिग्रही है और त्यागी हैं। और तुम ये चकित हो गए जानकर जितना भोगी समाज हो उतना ही उसमें त्यागियों का आदर होता है क्योंकि भोगी को त्याग का तर्क समझ में आता है उसके मन में भी लग रहा है कि कुछ मिल तो रहा नहीं इकट्ठा तो कर रहा हूं कुछ मिल तो ना रहा नहीं अभी अपनी सामर्थ्य कम है आत्मबल कम है संकल्प कम है जब संकल्प होगा तो हम भी त्याग के और मुनि हो जाएंगे तुम देखते हो इस देश में जैनियों के पास सर्वाधिक धन सर्वाधिक सुविधा और जैन ही सर्वाधिक त्याग के पक्षपाती परिग्रह और त्याग का पक्षपात ऊपर से देखने में विपरीत मालूम होता है मगर भीतर एक ही तर्क का फैलाव है जैन अपने मुनि से जितने त्याग की अपेक्षा करता उतना कोई समाज अपने साधुओं से नहीं करता मुसलमान अपने फकीर से इतने त्याग की आशा नहीं करते क्योंकि मुसलमान के पास अभी कुछ है ही नहीं अभी वो थक ही नहीं है परिग्रह से तो त्याग की अपेक्षा कैसे करे लेकिन जैन अपने फकीर से बहुत त्याग की अपेक्षा करते जैन श्रावक तो बिल्कुल जांचते रहते हैं अपने मुनि को कि कहीं जरा सी भूल चूक मिल जाएगा उसको ठिकाने लगा दे कब उठता कब बैठता क्या खाता क्या पीता कितना खाता कितना पीता सब जांच पड़ताल रखते हैं व्रत उपवास नियम से करता कि नहीं करता सब तरह का हिसाब रखते मगर धोखा देने वाले रास्ते निकाल ही लेते कुछ दिनों पहले जैनों के एक तीर्थ शिखर जी में नग्न दिगंबर जैन मुनि पकड़े गए एक ऐसे मामले में पुलिस थाने ले जाना पड़ा उनको कि कल्पना भी नहीं की जा सकती जैनियों ने काफी रुष्बत दे के खिलाफ बात को दबाया कि अखबारों तक ना पहुंच जाए क्योंकि जैन मुनि और ऐसे मामले में दो जैन मुनि झगड़ पड़े और एक दूसरे की मारापीट करती अहिंसा नग्न अब झगड़े को है भी क्या पास झगड़ने के लिए भी कोई निमित्त चाहिए मगर निमित्त था दोनों ने अपनी पिच्छी में पिछी होती साथ जिसको जमीन साफ करने के कि कोई चींटी इत्यादि ना मर जाए उसमें डंडा होता उस डंडे को पोला करके सौ सौ के नोट उसमें भर रखे और दोनों ने तय कर रखा था कि आधा आधा बांटेंगे जिसके डंडे में ये नोट थे वो जरा ज्यादा रखना चाहता था स्वभाव था क्योंकि रखे उसने झंझट उसने उठाई खतरा उसने मोल लिया मगर दूसरे को राज पता था उसने कहा राज मैंने छिपाया नहीं तो कभी की मिट्टी पलित हो जाती बराबर हिस्सा बटना चाहिए इसी पर झगड़ा हो गया और तो कुछ था नहीं बस वो पिच्छियां थी उन्हीं से एक दूसरे की पिटाई कर दी कुछ गांव के लोगों ने देख लिया उन्होंने पुलिस में खबर कर दी पुलिस थाने में दिगंबर जैन मुनि मौजूद और तब ये सबरा खुला कि झगड़ा नोटों का है अब तुम कभी सोच भी नहीं सकते कि दिगंबर जैन मुनि अपनी पिच्छी की डंडी में और नोट रखे होगा आपकी बार दिगंबर जैन मुनि मिले तो पहले पिछली की डंडी देखना पीछे नमस्कार करना मगर अब उन्होंने कोई दूसरी तरकीब निकाल ली होगी क्योंकि वो बात तो पकड़ी जा चुकी जहां नियम है वहां नियम से बचने के लिए चाला भी निकल आती अब क्या भेद रहा और फिर जब तुम त्यागते हो तो किस लिए उसमें भी आशा है कि पुण्य होंगे पुण्य के फल मिलेंगे स्वर्ग में मगर वही व्यवसाय वही वाणिज्य वही व्यवसाय बुद्धि वही गणित जरा भी कहीं अंतर नहीं लोक वेद जंगल नहीं बसती नहीं संग्रह नहीं त्यागनी पलटू कहते हैं कि ना तो संग्रह और ना त्याग ना भोग न योग इन दोनों के ऊपर जो जाए वही पाता है अतियों से जो मुक्त हो उसी की उपलब्धि है पलटूदास गुरु नहीं चेला एक राम रम रमनी जब एक ही रह जाए और वो एक कौन है उस एक का क्या नाम है उस एक का क्या स्वरूप है साक्षी भाव उसका नाम साक्षी भाव उसका स्वरूप संग्रह में भी कर्ता आ जाता है और त्याग में भी कर्ता आ जाता है और जहां कर्ता आ गया वहां संसार आ गया कर्ता यानी संसार का द्वार जहां भी हो चाहे संसार में और चाहे संसार के बाहर चाहे त्यागी हो चाहे भोगी एक बात ख्याल रखना करता भाव ना आए जहां करता भाव आ गया वहीं चूक हो गई वहीं फिसले बुरे फिसले साक्षी भाव बना रहे दुकान पर भी बैठकर अगर साक्षी भाव बना रहे बाजार में भी बैठकर अगर तुम सिर्फ दर्शक मात्र रहो तो पर्याप्त बस ये साक्षी भाव सतत बहने लगे चौबीस घंटे बहने लगे सपने में भी बना रहे सपने में भी दिखाई पड़ता रहे कि मैं साक्षी हूं फिर तुम्हारे ऊपर कोई काल लिखना रह जाएगी कोई कलुस न रह जाएगा कोई कलमस न रह जाएगा तुम परम शुद्ध परमात्मा को अनुभव कर लोगे वह तुम्हारे भीतर विराजमान है एक क्षण को भी वहां से हटा नहीं लेकिन तुम भागे भागे हो कभी भोग में कभी त्याग में त्याग से भी बचो भोग से भी बचो उन दोनों में बहुत भेद नहीं मुल्ला नसरुद्दीन ऐसा लगता है कि ये दो कप तुम्हें किसी प्रतियोगिता में मिले होंगे मुल्ला के घर आए हुए एक मेहमान ने चांदी के दो कपों को देखकर पूछा हां मुझे अखिल विश्व संगीत प्रतियोगिता में ये इनाम में मिले थे अच्छा कब कब मिले थे सन उन्नीस में एक ही प्रतियोगिता में दो कप क्यों मिले जब मैंने गायन वादन प्रारंभ किया तभी एक छोटा सा कप मिला मुल्ला नद्दीन ने समझाया और बाद में गाना बंद करवाने के लिए उन्होंने ये बड़ा वाला कप इनाम में दिया गाना शुरू करो कि गाना बंद करो ये एक ही प्रक्रिया के दो अंग हुए भोग या त्याग एक ही सिक्के के दो पहलू इस सत्य को जितना गहरा अपने भीतर उतर जाने दो उतना अच्छा है मुल्ला नसरुद्दीन रोज अभ्यास करता है वर्षों से अभ्यास करता संगीत का और जब भी अभ्यास करता है तो उसकी पत्नी बाहर आके टहलने रखती एक दिन मैंने उसकी पत्नी से पूछा कि बात क्या है जैसी मूल्य राग छेड़ता है उसने भरा आलाप कि तू लाख काम छोड़ के एकदम बाहर क्यों निकल आती और जब तक वो बंद नहीं करता अभ्यास बाहर ही टहलती रहती उसने कहा इसलिए ताकि मोहल्ले वाले ये न समझें कि मैं उसकी पिटाई कर रही <laughs> और मुल्ला नसरुद्दीन का अभ्यास भी जानने योग्य बस एक ही तार को सितार के वो खींचता रहता थोड़े दिन तक तो लोगों ने बर्दाश्त किया सुबह सांझ रात वक्त बेवक्त, बस एक ही सुर निकालता रहता आखिर मोहल्ले वालों ने उसकी पत्नी से प्रार्थना की कि भाई ये किस तरह का अभ्यास हो रहा एक ही सुर सुन सुन के हम दीवाने हुए जा रहे हैं कभी कभी तो ऐसी हालत हो जाती कि अपना सिर दीवाल से फोड़ लें कि क्या करें इसका एक सुर बसता ही रहता मुल्ला की पत्नी ने कहा मैं भी क्या करूं मैंने उनसे प्रार्थना की कि आप ये एक सुर बजाना बंद करो दुनिया में हमने और भी वादक देखे हैं कई सुर बजाते हैं सप तार छेड़ते नसरुद्दीन ने कहा उनको अभी अपना सुर मिला नहीं वो उसकी खोज कर रहे हैं मुझे मिल गया अब मैं क्यों खोज जब मिली गया तो मैं उसी को बजाता हूं एक रात एक पड़ोसी ने खिड़की खोली और नसरुद्दीन से कहा नसरुद्दीन अब बंद भी करो बड़े मिया चार बज गए अगर एक मिनट और बजाया तो मैं खिड़की से कूद के आत्महत्या कर लूंगा नसरुद्दीन ने कहा कि तुम्हारी मर्जी मुझे तो सितार बंद किए दो घंटे हो चुके अब तुम सोच सकते हो लोगों की क्या हालत हो गई है पगला गए अभी भी उनको सुनाई पड़ रहा वो दो घंटे से बंद ही कर चुका है सुनकर मैं तो सो रहा था तुमने बुलाया तो तुम नींद में से उठा इसमें मेरा कोई हाथ नहीं एक तरफ वे लोग हैं जो भागे जा रहे हैं वस्तुओं की तरफ पागलों की तरह एक धुन सवार एक सुर उनको पकड़ गया है किसी को धन का किसी को पद का किसी को प्रतिष्ठा का फिर किसी तरह थक जाते हैं, तो भी पुरानी आदत नहीं छूटती विपरीत दौड़ने लगते हैं त्याग साधुता संतत्व मगर दौड़ वही चाल वही राग वही वही पुराना ढंग वही पुराना मन जाना है दोनों के पार चलो सखी वही देश जहां दिवस न रजनी पाप पुण्य नहीं चांद सूरज नहीं नहीं सजन नहीं सजनी धरती आग पवन नहीं पानी नहीं सूते नहीं जगनी लोक वेद जंगल नहीं बसती नहीं संग्रह नहीं त्यग्नि पलटुदास गुरु नहीं चेला एक राम रम रमनी चित मोरा अलसाना अब मुसे बोली न जाए अगर द्वंद्व से ऊपर उठ जाओ अगर दो को पीछे छोड़ दो और एक हो जाओ तो यह घटना घटेगी चित मोरा अलसाना मन निश्चल हो जाएगा थिर हो जाएगा अचल हो जाएगा चित मोरा अलसाना अब मुझसे बोली न जाएगी अचानक तुम पाओगे एक ऐसी शांति एक ऐसी गहन शांति तुम्हारे भीतर उतरी है जो तुम्हारी निर्मित नहीं जो तुमने ठोक पीट के अपने को किसी तरह आरोपित नहीं कर ली जो तुमने जबरदस्ती योगासन इत्यादि लगा के अपने को समझा बुझा के बांध बूंद के खड़ी नहीं कर ली एक अपूर्व शांति तुम उतरती हुई पाओगे आकाश से अनंत से विराट से या अपने भीतर ऊगते हुए पाओगे मगर तुम्हारा कृत्य नहीं होगी वह प्रसाद रूप चित्त मोरा अलसान प्रसाद रूप चित्त निश्चल हो जाता है अब मुंह से बोली न जाए अब बोलना मुश्किल हो जाता है लोग हैं जिनसे बिना बोले नहीं रहा जाता उन्हें चाहिए ही चाहिए कोई जिससे वो बोले चाहे बोलने को कुछ भी ना हो बोलने को है भी क्या लेकिन लोग बोले जा रहे हैं सारी पृथ्वी पर चर्चा चल रही शोरगुल मचा हुआ है तुम रुकना भी चाहो तो रुक नहीं सकते लोग रात में भी नींद में बड़बड़ा रहे दिन में ही नहीं बोलते रात में भी बोल रहे और अगर उनको अकेला छोड़ दो, दो चार दस दिन रहने के लिए तो अकेले में खुद सी बातें करने लगेंगे वैज्ञानिक कहते हैं इक्कीस दिन लगेंगे उन्हें अकेले में अपने से बात करने बस इक्कीस दिन के बाद बर्दाश्त के बाहर हो जाएगा फिर वो खुद ही बोलेंगे और खुद ही जवाब देंगे आखिर किसी चीज में तो अपने को उलझाएंगे बातें इतनी इकट्ठी हो जाएंगी कि इक्कीस दिन में उनके भीतर की बहने लगेंगी ऊपर से बहने लगेंगी। अब कोई सुने कि ना सुने मुल्ला नुद्दीन चंदुलाल से कह रहा था चंदूलाल मेरी पत्नी बड़ी अजीब है अकेले में ही बोलती रहती चंदूलाल ने कहा है तो मेरी भी इतनी ही अजीब मगर उसको एक भ्रांति है वो सोचती कि मैं सुन रहा हूं हालांकि सुनता कौन एक बड़े मनोवैज्ञानिक से उसके शिष्य ने पूछा कि मैं तो थक जाता हूं बीमारों की बातें सुन सुन के पागलों की बातें सुन सुन के कौन न थक जाए और आप सुबह आते ताजा और शाम दिन भर न मालूम पच्चीसों मरीजों की बकवास सुन के जब लौटते तब भी ताजा और ये उम्र इसका राज क्या है उस बूढ़े मनोवैज्ञानिक ने कहा इसका राज कुछ भी नहीं सुनते ही कौन मैं एक राजनेता को जानता था कलासनाथ काटजू उनके दोनों कान खराब थे वो जब तक यंत्र ना लगाए तब तक सुन नहीं सकते थे और जब भी कोई उनसे कुछ शिकायत करने आए वो पहला काम करते थे यंत्र निकाल कर रख देते ये होशियारों के लक्ष्य मैंने उनसे पूछा कि ये आपने तरकीब कैसे खोजी उन्होंने कहा और क्या करूं मार डालेंगे इनकी बकवास सुन सुन के इनको भी लगता रहता है कि मैं सुन रहा हूं ये भी प्रसन्न और मैं भी प्रसन्न ये समझे कि सुन लिया और प्रसन्न घर लौटते और मैं हां हूं करता रहता हूं तुम भी अगर गौर करोगे तो तुम लोगों की बात इसी तरह सुनते नहीं तो पगला जाओगे कौन सुनता है कौन किसकी सुनता है तुम्हें वो आदमी बहुत बोर करने वाला मालूम पड़ता है जो तुम्हारी नहीं सुनता जो अपनी ही सुनाया जाता है जो इतना बलवान है कि पिलाए चला जाता तुम लाख बचने का उपाय करो वो छोड़ते ही नहीं एक तो ऐसी अवस्था है मनुष्य की जब तुम रुकना चाहो तो रुक नहीं सकते बोलते ही चले जाते हो और एक ऐसी अवस्था भी आती है परम मौन की कि बोलना कठिन हो जाता है एक एक शब्द खींचना पड़ता है सत्य का अनुभव तो उस परिपूर्ण शांत मौन अवस्था में होता है लेकिन सत्य के साथ जगती है करुणा और करुणा कहती है कि जो जाना है वो जनाओ करुणा कहती है जो पाया है वो लुटाओ और तब शब्द नहीं मिलते चित मोरा अलसाना अब मुझसे बोल ही ना चाहिए पलटू कहते हैं एक वक्ता की बोल ही बोल चलता था काम बेकाम जरूरत गैर जरूरत और अब ऐसी घड़ी आई कि चित्त अलसा गया निश्चल हो गया अब बोलने की घड़ी आई बोला नहीं जाता अब मौका आया कि कुछ कहूं कि कुछ कहने योग्य मेरे पास है और शब्द नहीं जुटते दहरी लागे पर्वत मोकू एक वक्ता की भागा फिरता था पहाड़ लांग जाता शांति ही ना थी तो आपाधापी थी भागदौड़ थी सांस समुद्र लांग जाता और अब हालत आ गई देहरी लागे पर्वत को वो जो घर की देहरी उसके बाहर जाने का मन नहीं होता देहरी लागे पर्वत मुखो आंगन भया है विदेश अपना ही आंगन विदेश हो गया अपने आंगन में भी जाने का मन नहीं रहा जाने का ही मन नहीं रहा मन ही नहीं रहा सारा व्यवसाय छीन हो गया सारा व्यापार बंद हो गया मन की गति खो गई मन की चंचलता खो गई और अब मौका था कि जाता क्योंकि लोग हैं जो भटक रहे हैं अब था क्यों उन्हें हिलाता डुलाता अब था कि कुछ कहता हूं उनसे अब मेरी बात में कुछ प्रमाणिकता थी अखबार में पढ़ी बात न थी वेद और कुरान में पढ़ी बात न थी लिखा लिखी की है नहीं देखा देखी बात जब तक लिखा लिखी की थी खूब कहा खूब सुना अब देख लिया अब कहने का क्षण आया मगर अब कहने के लिए शब्द नहीं दहरी लागे पर्वत मुख आंगन भया है विदेश पलक उघारत जुगसम बीते आंख खोलने की ही तबीयत नहीं होती पलक उघार झुकसम बीते ऐसा लगता है जैसे कि आंख खोलने में हजारों साल लग जाते हो इतनी मुश्किल मालूम होती है छोटी सी बात आंख का खोलना बिसरी गया संदेश है मेरे पास देने को मगर कैसे दू शब्द बिसर गए संदेश जिन शब्दों में दिया जा सकता था वे शब्द बिसर गए एक भाव है लेकिन शब्द नहीं मिलते एक गीत है लेकिन गान नहीं मिलता संगीत है लेकिन वाद्य नहीं मिलता घुंघर आज हाथ लगे मगर पैर कहां जिन पे बांधूं आकाश उपलब्ध हो गया लेकिन पंख कट गए विस्के मुए से ती मन जागी बिल से स, बिल में सांप समाना वासना के जहर से आत्मा जग गई लेकिन सारा ऊहा पोह सारा विचार मन की सारी प्रक्रियाएं ऐसी हो गई जैसे कोई आदमी आ जाए और सांप डर के अपने बिल में समा जाए मैं क्या जाग गया मन का सांप डर के अपने बिल में समा गया पलटू बड़ी कीमत की बात कह रहे हैं यह सारे संतों की पीड़ा है और ऐसा नहीं कि संत नहीं बोले बोले खूब बोले महावीर चालीस वर्ष जिंदा रहे ज्ञान के बाद झरीवाणी बुद्ध ४२ वर्ष जिंदा रहे सतत बोले सुबह बोले सांझ बोले फिर भी बोल नहीं पाए जो बोलना था वो अबोला ही रह गया जो गाना था वो गीत गाया नहीं जा सका कहा कहने के सब तरह से प्रयास किए लेकिन सब प्रयास असफल हो गए उपनिषद असफल प्रयास हैं कुरान असफल प्रयास है धम्मपद असफल प्रयास है महाकरुणा है उस प्रयास में लेकिन प्रयास सफल नहीं हुआ कभी सफल नहीं होगा जिसे निशब्द में जाना है उसे शब्द में बांधने का न कोई उपाय है न हो सकता है उसे तो गुरु के पास निश्द होकर बैठकर ही जाना जा सकेगा उसे तो गुरु के साथ डुबकी मारनी पड़ेगी तो पा सकोगे गुरु का हाथ पकड़ लो तो हो सकता है गुरु के शब्द पकड़ोगे चूक जाओगे जरी गया छांच भया घीव निर्मल जैसे घी बनाते तो जब शुरू शुरू में घी को आंच देते तो जितनी छांच बच रहती घी में वो छुन छुन करती आवाज करती जलती लेकिन जब छांच जल जाती और सिर्फ घी रह जाता है तो चुप हो जाता सब छुनमुन बंद हो जाती जरि गया छाछ भया घिव निर्मल आपू से चुपयाना, बिल्कुल चुप हो जाता है वो बोल नहीं सूझते मौन सहज हो जाता है जिन्होंने जाना है उन्हें अपने ज्ञान के पर्वत शिखरों से तुम्हारी अंधेरी घाटियों तक आना बड़ा मुश्किल हो जाता बड़ी कोशिश करते पुकार देते मगर तुम शब्द समझ सकते हो और उनके पास जो संदेश है अब शब्द का नहीं निशब्द का है इसलिए सत्संग से तो हो सकता है अध्ययन मनन से नहीं हो सकता पठन पाठन से नहीं हो सकता सदगुरु क्या कहते हैं इसमें सार नहीं है सदगुरु क्या हैं? इसमें सार है सदगुरुओं से जुड़ना हो तो उनके शब्दों को कंठस्थ मत कर लेना नहीं तो तोते हो जाओगे सदगुरुओं से जुड़ना हो तो उनके निशब्द से अपने को जोड़ना उनके मौन से अपने को जोड़ना उनके पास बैठना चुप्पी में उनके सन्नाटे को पीना बस उनके पास बैठते बैठते उठते बैठते किसी दिन तार से तार मिल जाएंगे किसी दिन जुगलबंदी बन बंद जाएगी किसी दिन उनके साथ तुम्हारा हृदय धड़कने लगेगा एक लय बद्ध होकर उस दिन स्वाद मिलेगा अब न चले जोर कछु मोरा आन के हाथ बिकानी पलटू कहते अब मेरा जोर नहीं चलता अब तो मैं परलोक के हाथ बिक गया आन के हाथ बिकानी जब तक अपना जोर चलता था तब तक अपने पास देने को कुछ न था ये देखते हो विरोधाभास और अब देने को कुछ है तो अपना जोर नहीं चलता आन के हाथ बिकानी अब तो परमात्मा जो चाहे करवाए उसकी मर्जी उसकी मर्जी ही संत का जीवन लोन की डरी परी जल भीतर जैसे नमक की डली को किसी ने पानी में डाल दिया लोन की डरी परी जल भीतर गल के हो गई पानी वो भी गल के पानी हो गई यही हमारी हालत है पलटू कहते भीतर क्या गए मन की जो लोन की डरी थी वो भीतर जाते जाते डूबती गई डूबती गई खोती गई खोती गई और जब कोई अपने बिल्कुल केंद्र पर पहुंचता है तो मन बिल्कुल शून्य हो जाता है मैं ही खो गया रह जाता है परमात्मा रह जाती है उसकी सुवास हो जिनके पास नासापुट अनुभव करने वाले कर ले रह जाता है उसका प्रकाश हो जिनके पास आंखें देख लें रह जाता है उसका वाद्यहीन संगीत स्वरहीन संगीत हो जिसके पास कान सुन ले हो जिसके पास हृदय अनुभव कर ले सात महल के ऊपर अठे शबद में सूरत समाई अब तो मेरी स्मृति मेरा बोध मेरा भाव मेरा अस्तित्व सब उस अनाथ नाद में समा गया है सात महल के ऊपर अठे सात चक्र हैं मनुष्य के पहला चक्र तो काम वासना का है जहां अधिक लोग जीते उनका जीवन वही उनका सोचना विचारना वही दिन वही, रात वही उनके सपने वही एक ही चीज उनके पीछे घूमती रहती काम वासना उससे थोड़े ऊपर उठते हैं तो दूसरे केंद्र हृदय के केंद्र पर प्रेम का आविर्भाव होता है हृदय मध्य में तीन केंद्र हृदय के नीचे हैं उनमें काम वासना धन वासना पद वासना इनकी दौड़ रहती मध्य पर केंद्र है प्रेम का हृदय का और फिर हृदय के ऊपर तीन केंद्र हैं। वहां न धन है न पद है न काम है फिर निरंतर समाधि की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है हृदय के ऊपर कंठ का केंद्र है कंठ के केंद्र पर प्रवेश होते ही विचार खो जाते जैसे कंठ अवरुद्ध हो जाता है, फिर उसके ऊपर तीसरी आंख तृतीय नेत्र का केंद्र है उस पर आते ही भाव खो जाते भावनाएं खो जाती और विचार न रहे भाव न रहे तो मन गया क्योंकि मन इन दो से ही बना है उसके ऊपर सातवां केंद्र है सहस्त्रार जिसकी ऊर्जा सहस्त्रार तक पहुंच जाती है प्रतीक है यह तो कि जैसे हजार पखरियों वाला कमल उसके भीतर खिल उठता है मगर यह तो सात केंद्र है लटू बहुत गहरी बात कह रहे हैं पलटू कह रहे हैं सात महल के ऊपर अठे इन सात महलों के ऊपर एक आठवा भी है क्योंकि जहां कमल है अभी वहां भी स्थूल मौजूद है फिर आठवा क्या है कमल की सुवास जो उड़ चली आकाश में उस आठवें महल को पा लेना मोक्ष कैवल्य निर्वाण सातवें पर जो पहुंच गया उसे आठवा मिल ही जाता है अनिवार्य रूपेण जिसका फूल खिल गया उसकी गंध अपने आप विसर्जित होती है उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता सातवें तक श्रम करना होता है आठवा सहज घटित होता है इसलिए बहुत संतों ने आठवें की बात ही नहीं की ऐसा नहीं कि उनको आठवें का पता नहीं था आठवें की बात ही क्या करनी वह तो अपने से होता है सात तक श्रम है साधना है सात तक सीढ़ियां हैं जो हमें पार करनी आठवें की बात करने की कोई जरूरत नहीं जैसे कोई माली तुम्हें बीज बोने की कला सिखाए तो बीज के संबंध में बताए खाद के संबंध में बताए भूमि को कैसे तैयार करो कंकड़ पत्थर कैसे अलग करो घास पात कैसे हटाओ यह सब समझाए कब बीज बो ठीक घड़ी ठीक मुहूर्त में कब वर्षा आएगी कब वसंत आएगा सब समझाए फिर कितना पानी दो कितना ना दो कैसी बागुड़ लगाओ कब तक वृक्ष को रक्षा की जरूरत होगी ये सब समझाए फिर कब वृक्ष में फूल लगेंगे ये भी समझाए लेकिन ये थोड़ी समझाएगा कि फिर अखीर में फूलों में से गंध उठेगी वह तो उठेगी इसलिए बहुत संतों ने आठवें की बात नहीं की पलटू ने आठवें की बात की ताकि तुम्हें याद रहे कि असली घटना तो तब घटती है जब फूल भी पीछे छूट जाता है सहसत्र कमल भी पीछे छूट जाता है और उड़ चले तुम आकाश की तरफ उड़ चले अनंत की तरफ हो गए लीन विराट में ब्रह्माकार हो गए कल किसी ने प्रश्न पूछा था कि मैं सच में ही ब्राह्मण होना चाहता हूं मैं क्या करूं आठवें महल में पहुंचना पड़े वहीं पहुंच के कोई ब्राह्मण होता है लेकिन लोग तो पहले पर ही रहते और जो भी पहले पर रहता है वह शूद्र वो चाहे ब्राह्मण घर में पैदा हुआ हो चाहे वैश्य घर में चाहे छत्रीय घर में चाहे शूद्र घर, घर में कोई फर्क नहीं पड़ता काम वासना के केंद्र पर ही जो अटके रह जाते हैं वे शूद्र लेकिन अधिक लोग सौ में से निन्यानबे प्रतिशत लोग वहीं अटके रह जाते हैं। हमने उसी को जीवन मान लिया है जीवन बहुत बड़ा है तुम महल के बाहर ही रह गए महल में कक्ष के भीतर कक्ष खजानों के भीतर खजाने सात महल के ऊपर अठे सबद में सूरत समाई पलटू दास कहो मैं कैसे ज्यो गूंगे गुड़ खाई कहना चाहता हूं कह नहीं सकता हूं गूंगे का गुड़ हो जाता है सत्य लेकिन इतना कह सकता हूं कि किस किस से बचना यह तो नहीं कह सकता क्या मैंने पाया लेकिन यह कह सकता हूं किस किस से बचा तो पाया नकारात्मक रूप से कह सकता हूं यह तो नहीं कह सकता कि परमात्मा अनुभव क्या है लेकिन यह जरूर कह सकता हूं कि परमात्मा अनुभव क्या क्या नहीं है इस बात को ख्याल में रखना दो उपाय हैं कहने के एक तो उपाय है कि सीधा बता दो कोई पूछे गुलाब का फूल कहां है उंगली रख के बता दो कि ये रहा गुलाब का फूल क्योंकि गुलाब का फूल स्थूल है उंगली रखी जा सकती लेकिन सूक्ष्म अनुभवों पर उंगलियां नहीं रखी जा सकती उंगलियां सूक्ष्म नहीं स्थल सूक्ष्म अनुभवों को नेति नेति के ढंग से समझाना होता कहना पड़ता यह नहीं यह भी नहीं यह भी नहीं और जब सब निषेध हो जाता है तब कहा जाता अब जो शेष रह गया वही है। वाचक ज्ञान नन्नी का ज्ञानी ज्यो कारिख का टीका इसलिए पलटूदास कहते इतना मैं कह सकता हूं कि पढ़े लिखे से जो ज्ञान मिलता है वो असली ज्ञान नहीं असली ज्ञान क्या है मत पूछो मुझसे जो गूंगे गुड़खाई उस संबंध में तो मुझे चुप रहने दो मगर नकली क्या है यह मैं तुम्हें बता देता हूं वाचक ज्ञान नन्नी का ज्ञानी जो पढ़ लिख के ज्ञानी हो गया है वो असली ज्ञानी नहीं वो बुद्ध पुरुष नहीं वो जिन नहीं है ज्यो कारिख का टीका वो तो ऐसा है जैसा किसी ने कोलतार का टीका लगा लिया हो टीका जैसा लगता है कोलतार का टीका भी लेकिन वो कोई असली तिलक नहीं असली तिलक तो केवल उनको ही लगता है जिनका तीसरा नेत्र खुल जाता है तिलक का राज यही है क्यों हम तिलक लगाते हैं कहां हम तिलक लगाते वो ठीक वही स्थल है जो तीसरे नेत्र का स्थल आकांक्षा है तिलक में कि कभी तीसरी आंख खुले सुहागिन स्त्री तिलक लगाती टीका लगाती मांग भरती ये प्रतीक है सिर्फ ये प्रतीक है इस बात के कि उसका प्रेम इस ऊंचाई तक पहुंचे नीचे ही ना भटकता रह जाए सूद्र के लोक में ही ना रह जाए ब्राह्मण बने उसका प्रेम इस लोक तक पहुंचे कि तीसरी आंख खोले इतना ही नहीं मांग भरी जाती मांग प्रतीक है केवल सातमे का सहस्त्र दल कमल खिले वही असली सुहागरात है वही असली सुहाग है क्योंकि वही मिलन होता परमात्म मिलन कहो आत्म मिलन कहो सत्य से मिलन कहो वही समाधि लगती वाचक ज्ञान न नीका ज्ञानी ज्यो कार्य का टीका पढ़ा लिखा ज्ञान ज्ञान नहीं है पढ़ा लिखा भी बस पढ़ा लिखा मूरख समझो अज्ञान तो भीतर छिपा है पढ़े लिखे में ढांक लिया है सरकारी पक्ष की ओर से मुल्ला नसरुद्दीन को गवाही के तौर पर अदालत में पेश किया गया था अभियुक्त के वकील ने मुल्ला से जिरह करते हुए पूछा अच्छा यह बताओ मुल्ला जब तुमने कत्ल होते हुए देखा था उस समय तुम घटना स्थल से कितनी दूर थे मुल्ला नसुद्दीन तत्क्षण बोला पंद्रह गज दो फीट नौ इंच वकील ने कहा धो गई तुम तो इस इत्मीनान से बोल रहे हो जैसे तुमने नाप लिया हो नौ इंच इंच इंच क्या तुम वहां नाप के खड़े थे मुल्ला बोला हां मैंने नापा था कत्ल के पहले नहीं कत्ल के बाद वकील ने पूछा क्यों इसकी क्या जरूरत थी नापने की क्या जरूरत थी मुल्ला ने कहा क्योंकि मैं पहले से ही जानता था कि कोई बेवकूफ वकील जरूर इस प्रकार का सवाल पूछे पंडितों के सवाल और जवाब दो कौड़ी के सवाल भी दो कौड़ी के जवाब भी दो कौड़ी के सवाल भी सच्चे नहीं जवाब भी सच्चे नहीं स्वयं अनुभव नहीं हुआ है तो कैसे जवाब सच्चे हो सकते हैं मालकिन कल कचरे में ये सोने की अंगूठिया छल्ले ये रिंग्स और चांदी की पायलें मिली आप अपना सामान जरा होश हवास के साथ संभाल कर रखा करें नौकरानी ने कहा मान लीजिए अगर कुछ गुम हो गया तो मेरी ही बदनामी होगी कोई ये ना कहेगा कि आप खुद अपनी धन संपत्ति के प्रति लापरवाह हैं, दोष आपका ही है फिक्र मत करो मालिकिन ने रहस्य खोला ये सब चीजें नकली वह तो मैं भी तुरंत समझ गई थी नौकरानी ने उदास होकर का तभी तो आपको देने आई हूं तुम भी जानते हो कि पंडित नकली है पंडित भी जानते हैं कि वे नकली मगर तुम असली से डरते हो क्योंकि असली के लिए कीमत चुकानी पड़ती नकली सस्ता है जितना नकली उतना सस्ता जितना असली उतना महंगा असली के लिए तो कीमत चुकानी ही होगी शायद जीवन से चुकानी होगी वाचक ज्ञान नन्नी का ज्ञानी जो कार्य टीका बिन पूंजी को साहू कहावे, कोणी घर में ना ही कोणी भी घर में नहीं है तुम्हारे तथाकथित पंडित पुरोहितों के और बिन पूंजी का साहू और बिना पूंजी का साहूकार बना बैठा है मुल्ला ने के घर में एक रात चोर घुसे चोर बड़े संभल के चल रहे थे लेकिन मुल्ला एकदम से झपट के अपने बिस्तर से उठा लालटन जलाकर उनके पीछे हो लिया चोर बहुत घबराए उसने मौके ही नहीं दिया भागने का वो ठीक दरवाजे पर खड़ा हो गया लालटन लेके चोरों ने कहा कि भाई तुम तो सो रहे थे एकदम नींद से कैसे उछल पड़े मुल्ला ने कहा घबराओ मत चिंता ना लो भागने की जल्दी ना करो अरे मैं तो सिर्फ तुम्हें सहायता देने के लिए लालटेन जला के अंधेरे में कैसे खोजोगे तीस साल हो गए इस घर में मुझे खोजते हुए एक कोड़ी नहीं मिली और तुम अंधेरे में खोज रहे हो मैंने दिन के उजाले में खोजा इसलिए लालटेन जला के तुम्हारे साथ आता हूं अगर कुछ मिल गया बांट लेंगे और भी मैंने एक कहानी सुनी है कि एक रात मुल्ला के घर चोर घुसे पड़ोस में से भी कई सामान चोरा के ले आए थे फिर मुल्ला के घर में गए जब तक वो अंदर गए मुल्ला अपना कंबल ओढ़े सोया था उसने कंबल जमीन पे बिछा दिया और खुद बिस्तर पर लेट गया लौट के आए है बड़े हैरान हुए चोर कि यह मामला क्या है यह कंबल इसने जमीन पर क्यों बिछा दिया उनको घर में कुछ मिला भी नहीं उन्होंने कहा चलो कंबल ले ले चलो अब जो है सो तो ठीक कंबल में उन्होंने पड़ोस के लोगों का जो सामान ले आया था वो बांधा और जब बाहर निकले तो मुल्ला भी बिल्कुल चुपचाप बिना आहट के उनके पीछे हो लिया आधी दूर जाकर उनको शक हुआ कि कोई पीछे है लौट के देखा तुम तो मुला कहा तुम हमारे पीछे क्यों आ रहे मुल्ला नसुद्दीन का भाई बहुत दिन से मैं घर बदलने की सोच रहा था अब जो मेरे पास था तुम ले ही आए तो मैंने सोचा चलो घर बदल लूं जहां कंबल रहेगा वहीं हम भी रहेंगे चोरों ने हाथ पैर पड़े हो कहा बाबा अपना कंबल ले जाओ मगर कम से कम दूसरों की चीजें जो कंबल में वो तो हमें लौटा दो तुम्हारे पंडित पुरोहतों के पास क्या है अनुभव की कौड़ी भी नहीं मगर साहूकार बने बैठे अंधों में काने राजा हो जाते जो चोकर के लड्डू खावे का स्वाद तो हिमावी अगर चोकर के लड्डू बनाओगे उसमें क्या कोई स्वाद होने वाला है जो सुवान कुछ देख के भूखे तिसने तो पाई अगर कुत्ता भोंकता है कुछ देखकर तो शायद कुछ पा भी ले बाकी भूख सुने जो भूखे सो अहमक कहलाई लेकिन कुछ कुत्ते ऐसे अहमक होते कि कोई दूसरा कुत्ता भोंक रहा तो वो भोंकने लगते कुत्ते में ऐसे अहमक होते एक कुत्ता भोंके तुम थोड़ी देर में पाओगे मोहल्ले भर के कुत्ते भोंक रहे लेकिन कुत्तों का अहमकपन क्षमा किया जा सकता है लेकिन आदमियों में भी ऐसे अहमक है पंडित ऐसे ही अहमक कोई बुद्ध बोला कोई बुद्ध जागा चलो ठीक उसने कुछ पाया कुछ बोला कुछ जागरण बांटा लेकिन दूसरे बैठे जो जल्दी से लिख के और शास्त्र तैयार कर लेंगे यहां एक डॉक्टर आते थे पढ़े लिखे आदमी हैं मगर हैं डॉक्टर So, पढ़ा लिखा भी कुछ ज्यादा नहीं पशुओं के संबंध में जानकारी मैं उनको देखता कि वो हमेशा नोट ले रहे हैं मैं इधर बोल रहा हूं और वो नोट लेने में लगे तेजी से मैंने उन्हें बुलाया मैंने कहा तुम करते क्या हो तुम पशुओं के साथ रहते रहते खराब तो नहीं होगा तुम्हारी बुद्धि तो ठीक मैं बोलता हूं तुम एकदम लिखने में लगे हो वो कहते मैं इसलिए लिख लेता हूं ताकि बाद में काम आएगा मैंने कहा अभी समझ में नहीं आ रहा है बाद में क्या खाक काम आएगा पहले समझ तो लो जिसने समझ लिया उसे नोट करने की जरूरत नहीं मैं विश्वविद्यालय में अध्यापक था मेरा यह अनुभव जो विद्यार्थी नोट करते वो गधे निपट गधे मैं विद्यार्थी भी था मैं कभी नोट नहीं किया मेरे एक प्रोफेसर इससे बहुत नाराज थे क्योंकि सारे विद्यार्थी नोट कर रहे हैं मैं उनके सामने बैठा रहा हूं उन्होंने मुझसे कहा कि नोट क्यों नहीं करते मैंने कहा मैं कोई गधा नहीं मैं समझ रहा हूं बात खत्म हो गई नोट करने का क्या है और मैं जब शिक्षक हो गया विश्वविद्यालय में तो मैं सिर्फ एक ही चीज पर ऐतराज करता था कि कोई नोट ना करे क्योंकि नोट करने का मतलब ही यह है कि तुम समझने से चूक रहे हो तुम्हारा ध्यान नोट करने में लगा है और जब अभी मैं मौजूद तुम्हें समझा रहा हूं नहीं समझ में आ रहा है तो कल तुम अपनी किताब में से अपने ही नोट को पढ़ोगे समझ पाओगे मुल्ला नसुद्दीन पकड़ा गया किसी चोरी में उससे कहा अदालत ने मजिस्ट्रेट ने कि तुम दस्त करो उसने कहा कि मैं लिखना तो जानता हूं पढ़ना नहीं जानता मजिस्ट्रेट ने कहा तुमसे कह ही कौन रहा है कि तुम पढ़ो तुम लिखो उसने लिखना शुरू किया सो ना आए रजिस्टर का पूरा पन्ना लिख मारा दूसरा पन्ना जब लिखने लगा ने कहा रुको क्या पूरा रजिस्टर खराब कर दोगे और मैं देख रहा हूं मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या लिख रहे हो मुल्ला ने कहा वो मैंने तुमसे पहले कह दिया कि मुझे लिखना आता है, पढ़ना मुझे आता नहीं दस्खत कर रहा हूं न मुझे शुरू का पता ना मुझे अंत का अब क्या क्या लिखा है कौन जाने मैंने उन डॉक्टर को बुला के कहा कि लिखना बंद करो समझने की कोशिश करो दिया जला हो उसकी रोशनी में देखने की कोशिश करो तुम दिए की तस्वीर बना रहे हो फिर अंधेरे में तस्वीर लेके घूमना उससे कुछ रोशनी नहीं होगी और तब तुम दिए को गाली दोगे कि दिया गलत रहा होगा ये कैसा दिया भूल सब तुम्हारी बुद्ध बोलते पंडित इकट्ठा कर लेते ये तुम चकित होगे जान के कि महावीर तो छत्री थे जैनों के 24 तीर्थंकर छत्री थे लेकिन महावीर के जो गणधर थे वो सब ब्राह्मण ये बड़ी हैरानी की बात है छत्री तीर्थंकर के जितने गणधर थे जितने प्रमुख शिष्य थे वो सब ब्राह्मण पंडित और उन्होंने ही महावीर के वचन लिखे वो पंडित अपनी आदत से बाज नहीं आ सकता और पंडित जो लिखेगा वो गलत हो जाएगा उसे लिखने ही भर आता है पढ़ना नहीं आता खलील जिब्रान की बड़ी प्रसिद्ध कहानी कि एक कुत्ता नेता हो गया अब कुत्ता नेता हो जाए तो समझाए क्या वो कुत्तों को ही समझाने लगा कि देखो हमारी कुत्ते की जाति का कितना पतन हो गया कहां हमने सतयुग देखे स्वर्णयुग देखे रामराज और कहा ये कलयुग और कारण कारण है तुम्हारा अकारण भोंकना इसमें ही सारी शक्ति खराब हो रही इसी में हम पिटे जा रहे नहीं तो मनुष्यों को हम कभी का ठिकाने लगा देते आज हमारा राज्य होता मगर तुम्हारे भोंकने में सब शक्ति निकल जाती कुत्तों को बात तो जस्ती बात तो सच है कि दिन रात भोंक भौ, भोंक के परेशान हो रहे हैं, फिर बेकारी भोंक रहे हैं, कार निकली भोंके पोस्टमैन निकला भोंके पुलिस वाला निकला भोंके सन्यासी निकला भौंके। कुत्ते कुछ यूनिफॉर्म के खिलाफ कोई भी यूनिफॉर्म वाला निकले एकदम भौंके। बात तो जचे कुत्तों को मगर भौंकना रोके भी रोके भी कैसे रोके तो बड़ी अड़चन होती एकदम गले में खुजलाहट उठती कई कुत्तों ने अभ्यास भी किया कि नेता कहता ठीक है मगर नहीं रोक पाए आखिर नेता बूढ़ा होने लगा और थक गया कह के कह उसने कह कहा देखो अब मेरे जाने का भी वक्त आ गया तुम सुनोगे कभी या नहीं एक अमावस की रात कुत्तों ने कहा कि बात ठीक है अब नेता बूढ़ा हो गया पता नहीं कब चल बसे एक दिन तो कम से कम इसकी मान लें आज अमावस की रात खाते हैं कसम कि रात चाहे कितनी उत्तेजना हो और कितने ही प्रलोभन मिलें चाहे कितनी ही सुविधाएं मिलें भोंकने की कितने पुलिस वाले निकले पोस्टमैन निकलें, पोस्ट निकलें सन्यासी ने निकलने दो आंख ही बंद करके कोनों में अंधेरों में पड़े रहेंगे मगर भोंकेंगे नहीं गले में खजलाट उठेगी पी जाएंगे घूट पी लेंगे अपने दुख का मगर जाहिर ना करेंगे सब कुत्ते के कोने में दब के पड़ रहे आंख बंद करके न देखेंगे न भोंकेंगे नेता घूमना शुरू किया उसको कोई मिले नहीं जिसको वो उपदेश दे उसके खुद के गले में जोर से खराश उठेंगे <laughs> वो अब तक भोंकने से इसलिए तो बचा था कि भोंकने लायक उसके पास ताकत ही नहीं बचती थी सुबह से शाम तक समझाना रात थक के सो जाए, सुबह से फिर समझाना उसका भोंकना समझाने में निकला जा रहा था आज पहली दफा झंझट आई आज पहली दफ़ा उसको पता चला कि हूं तो मैं भी कुत्ता नेत ही हो गया तो क्या होता है? इतने जोर से खुजलाहट उठने लगी ऐसी भयंकर खुजलाहट जन्म जन्म की रुकी हुई खुजलाहट बहुत खोजा उसने कि कोई एक भोंक दे तो टूट पड़ूं। ऐसा समझाऊं ऐसा समझाऊं कि कभी नहीं समझाया था मगर कोई नहीं भोंका सो नहीं भोंका कुत्ते भी ज़िद मार के बैठ गए थे वह की नहीं खोल रहे थे आखिर एक ही उपाय रहा उस नेता ने एक गली में गया और भोंका बहुत मजा आया कई जन्मों से ये भोंकने का काम बंद किए हुए था और जैसे उसने भोंका फिर कुत्तों ने कहा कि कोई बेईमान तोड़ दिया कसम को अब हम पे भी क्यों लागू रहे सारी बस्ती भोंकी और ऐसी भोंकी कि जैसी कभी नहीं भोंकी थी क्योंकि उस दिन संयम का एकदम बाढ़ टूटा जैसे जैनियों का होता है ना पर्यूषण के बाद वैसा उस दिन कुत्तों का हुआ एकदम टूट पड़े सब्जियों के भाव एकदम तीन गुने हो जाते दस दिन किसी तरह भोंकने को रोके रहे रोके रहे रोके रहे फिर ज्ञान में दिन ऐसे टूटते कि दस दिन का बदला जब सारा गांव भोंकने लगा नेता बड़ा प्रसन्न फिर चला फिर समझाने लगा कि देखो जी लाख दफे कहा कि यही हमारे पतन का कारण तुम्हारे पंडित तुम्हें समझा रहे हैं क्योंकि समझाने में उनके अहंकार को एक तृप्ति मिलती मगर तुमसे उनमें कोई भेद नहीं है और वे भोंक रहे हैं क्योंकि वेदों में ऐसा लिखा है उपनिषदों में ऐसा लिखा है कुरान में बाइबल में ऐसा लिखा है अहमक ठीक है। कहते हैं पलटू बांकी भूख सुने जो भूखे सो अहमक कहलाई बातन सेती नहीं होए राजा नहीं बातन गढ़ टूटे बातों से ना तो कोई राजा होता है और न बातों से गढ़ टूटते हैं मुलुक मह तब अमल होगा तीर तुपक जब छूटे तब होगा तुम्हारा साम्राज्य जब तीर छूटे तोप छूटे कुछ करो कुछ जीवन को रूपांतरित करने के लिए करो बातन से पकवान बनावे पेट भरे नहीं कोई पलटू दास करे सोई कहना कहे सेती क्या होई बात कर करके पकवान नहीं बनते भूख नहीं मिटती पलटू दास करे सोई कहना जिस दिन कर लो उस दिन कहना जिस दिन जान लो उस दिन कहना जिस दिन पहचान लो उस दिन पुकार देना पलटू दास करे सोई कहना कह सेती क्या हुई सिर्फ कहने से क्या होगा अगर जाना ना हो जब तुम्हारा दिया जले तो रोशनी दिखाना जब तुम्हारा फूल खिले तो सुगंध को उड़ जाने देना आज इतना है